भाशार्थ स्रिष्ट से पहले प्रले दशा में अंधकार था, सब अंधकार से आच्छादित था, अग्यात दशा में तथा यह सब कुछ जल ही जल था, और जो कुछ था वह चारू तरप होने वाले सदस्वी लक्षन भाव से आच्छादित था, और वह एक ब्रह्मु पोट तप के प्रभाव से हुआ प्रलय अवस्था में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था अतः कुछ भी ज्ञात नहीं होता था और जो कुछ था वह भी बहुत अजीब था भाषार्थ उससे सबसे पहले परमात्मा के मन में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई उसके बाद जिस मन से सबसे पहले बीज या कारण उत्पन्न हुआ फिर बुद्धिमानों ने बुद्ध द्वारा हृदय में विचार कर बंधन के कारण भूत विद्यमान वस्तु को अव्य विद्यमान पाया अर्थात सत जगत का कारण असत ब्रह्म पाया सबसे पहले परमात्मा के अंदर सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा हुई उससे संपूर्ण सृष्टि का उपादान कारण भूत बीज पैदा हुआ यह बीज रूपी सत् पदार्थ ब्रह्म रूपी असत् से उत्पन्न हुआ भाषार्थ इस प्रकार बीज को धारण करने वाले पुरुष भोक्ता हुए तथा महिमाएं भोग्य उत्पन्न हुईं फिर इन भोक्ता एवं भोग्यों की किरणें फैली और तिरछी नीचे ऊपर फैली इनमें भोग्य शक्ति निकृष्ट थी और भोक्त शक्ति उत्कृष्ट थी इस ब्रह्म की बीज शक्ति से भोग्य एवं भोक्ता का एक जोड़ा पैदा हुआ और इन्हीं भोग्य एवं भोक्ता से ही संपूर्ण सृष्टि हुई इनमें भोग्य निकृष्ट होने के कारण वह भोक्ता के अधीन हुई भासार्थ कौन मानव जानता है और कौन यह कहेगा कि यह सृष्टि कहां से और किस कारण उत्पन्न हुई क्योंकि विद्वान अथवा दूरदर्शी भी इस सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद ही उत्पन्न हुए हैं इसलिए यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई उसे कौन जानता है इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई यह कोई नहीं जानता क्योंकि उस रहस्य को जानने वाले विद्वानों की उत्पत्ति भी बाद में हुई भाषार्थ यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई वह इसे धारण करता भी है या नहीं इसको ही विद्वान वही जानता है जो परम आकाश में रहता हुआ इस सृष्टि का अध्यक्ष है यदि आत्मा संभवतः वह भी नहीं जानता हो इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला इसका अध्यक्ष परब्रह्म इस सृष्टि का धारक है और वही इस सृष्टि को पूर्ण रूप से जानता है 370 शततम सुक्तम भाषार्थ जो यज्ञ भूतादि तत्वों के द्वारा चारों ओर फैलाया गया है और जो विद्वानों के कार्यों के कारण 100 वर्ष अर्थात अनंत काल तक रहने वाला है इस सृष्टि रूपी यज्ञ के वस्त्र को ये पितर जिन्होंने इसे व्याप्त कर रखा है बुनते हैं तथा उत्कृष्ट बनो निकृष्ट बनो इस प्रकार कहते हुए इस विस्तृत लोक में रहते हैं यह सृष्टि एक यज्ञ है इस यज्ञ में पंचभूत रूपी वस्त्रों को बुना जाता है यह अनंत काल तक रहने वाली सृष्टि देवों के कार्यों से धारण की जाती है इस सृष्टि यज्ञ में विद्वान कपड़े को बुनते हुए नाना प्रकार के उत्कृष्ट एवं निकृष्ट वस्त्र अथवा पदार्थों का निर्माण करते हैं भासार्थ प्रजापति पुरुष ही इस सृष्टि रूपी यज्ञ को फैलाता और समेटता है यही पुरुष इसको इस पृथ्वी लोक एवं स्वर्ग लोक पर फैलाता है फिर इस यज्ञ स्थली में ये किरणें आकर बैठती हैं और बुनने के लिए साम रूपी ताने-बाने को बनाती हैं प्रजापति परमात्मा इस सृष्टि का उत्पादक एवं संहारक दोनों है परमात्मा ही अपनी शक्ति से इस सृष्टि का विस्तार करता है इसी सृष्टि में परमात्मा की शक्तियां निवास करती हैं और नाना प्रकार के सुखों को उत्पन्न करती हैं भाषार्थ जब सभी देवों ने यज्ञ किया तब उसका प्रमाण क्या था प्रतिमा क्या थी उसका कारण क्या था सीमा क्या थी छंद क्या था तथा उक्त क्या था भाषार्थ अग्नि का गायत्री सहायक हो गई उष्णिक के साथ सविता मिल गया अनुष्टुक के साथ सोम उक्तों के साथ तेजस्वी सूर्य और बहती ने बृहस्पति के वारी का आश्रय लिया भासार्थ विराट छंद मित्र वरुण के आश्रय से रहा तथा त्रिशतुप इस यज्ञ में इंद्र एवं दिन का भाग बना जगति छंद सभी देवों में प्रविष्ट हुआ और उस यज्ञ से ऋषि एवं मानव सामर्थ्य वाले बने भासार्थ प्राचीन काल में यज्ञ के उत्पन्न होने पर उस यज्ञ से हमारे पूर्वज ऋषि एवं मानव उत्पन्न हुए पहले जिन्होंने इस यज्ञ को किया उन्होंने देखने के साधन मन से देखता हुआ मैं उनकी पूजा करता हूं भाषार्थ धैर्यवान सप्त दिव्य ऋषियों ने इस तोम छंद सीमा इन सब से युक्त होकर पूर्वजों के मार्ग को जानकर लगामों को सारथी की भांति पकड़ा एक त्रिनशम दुतर शततम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र हमारे सामने आए जो सभी शत्रु हैं उन्हें तू दूर कर हे शत्रुओं को पराभूत करने वाले पीछे से आने वाले ऊपर से आने वाले शत्रुओं को भी दूर हटा हे शूरवीर नीचे से आने वाले को दूर कर जिसमें हम तेरे पास बहुत सुखी होकर आनंद में रहें भाशार्थ हे इंद्र जो निर्माण होने वाले खेतों के कृषक जैसे क्रमशः प्रथक प्रथक करके उसे अनेक बार काटते हैं वैसे ही इस इस देश के यजमानों भक्तों को भोग साधन धन आदि प्रदान कर जो भक्त महान यज्ञ के लिए नमस्कार हवि स्तोत्र को नहीं टालते अर्थात परमेश्वर की प्रतिदिन उपासना करते हैं भाषार्थ एक बैलवाही गाड़ी कभी नियत समय पर योग्य स्थान पर नहीं पहुंचती और युद्धों में भी अन्न यश का उससे लाभ नहीं हो सकता जब तक इंद्र को हम स्तुवित नहीं करते इसलिए हम बुद्धिमान गौ बैल की इच्छा करते हुए अश्वों की कामना करते हुए तथा अन्न बल की अभिलाषा करते हुए वीरे इवन दृष्ट करने वाले इंद्र को मैत्री के लिए बुलाते हैं भाषार्थ हे अश्वदेव हे उदक संरक्षक देवों सुंदर आनंद देने वाले सोम का सेवन करके तुम दोनों ने एक साथ मिलकर असुरपुत्र नमुच युद्ध में इंद्र का संहार करने के लिए तैयार था तब तुमने इंद्र की रक्षा की भाषार्थ हे इंद्र जैसे पुत्र की माता-पिता रक्षा करते हैं वैसे ही दोनों अस्तनी कुमारों ने आश्चर्यकारक कृत्यों से तेरी रक्षा की जब तुमने अपने सामर्थ्य से रमणीय सोम का सेवन किया तब हे धनवान सरस्वती देवी तेरी सेवा करती थीं भासार्थ अच्छी प्रकार से रक्षा करने वाला आत्मशक्ति से युक्त वह इंद्र रक्षनों से सुख देने वाला हो सर्वज्ञ वह ईश्वर हमारे शत्रुओं को नष्ट करने वाला हो निर्भयता स्थापन करे हम श्रेष्ठ बल के स्वामी बने भासार्थ पूज्य पुरुष की श्रेष्ठ बुद्धि में हम रहें कल्याण कारक अच्छे मन से भी हम हों श्रेष्ठ पालन करने वाला धनवान वह इंद्र हमारे से दूर देश में छिपे हुए शत्रुओं को सदैव के लिए दूर करे द्वा त्रिशद उतर शततम सुक्तम भाषार्थ स्त्रोताओं को धन प्रदान करने के लिए उत्सुक जो इवन पृथ्वी भी उत्तमोत्तम अलंकार आदि से यज्ञ करने वाले को ऐश्वर्यों से उत्कर्षित करती हैं दोनों अश्विनी कुमार देव भी यज्ञशील मानव को नाना प्रकार के सुखों से बढ़ाते हैं भाषार्थ हे मित्र वरुण पृथ्वी को धारण करने वाले तुम दोनों श्रेष्ठ सुखप्रद धन के अधिपति हो तुम दोनों की सुख प्राप्त के लिए हम हवि से पूजा उपासना करते हैं तुम दोनों की मित्रता से यज्ञ करने वाले यजमानों हित के लिए हम राक्षसों को पराभूत करेंगे भाषार्थ हे मित्र एवं वरुण जब हम तुम्हारे लिए यज्ञ हवि को स्तुति युक्त होकर धारण करते हैं तब जल्द ही हम प्रिय धन को प्राप्त करते हैं तथा हविका दान करने वाला जो यजमान धन को बढ़ाता है इसके धन को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता हार कर नहीं ले जा सकता भाषार्थ हे प्राणदाता सूर्य यह देव अन्य तुझको उत्पन्न करता है हे वरुण तुम सभी के राजा हो तुम्हारे रथ का मुख्य सारथी हमारे यज्ञ कामना करता है हिंसकों के नाशक इस यज्ञ को थोड़ा सा भी अशुभ लिट्त् नहीं कर सकता भाषार्थ इस शक्तपुत में स्थित पाप हितकारक मित्र देव के मेरे अनुकूल होकर आने पर आक्रमणकारी शत्रुओं का नाश करता है हवि अर्पित करने वाले यजमान के यज्ञ एवं शरीर की मित्र और वरुण जब रक्षा करने के लिए आते हैं